ओम श्री परमात्म नमः महाभारत आदि आदिपर्व चतुर्विशोध्याय गरुण के द्वारा अपने तेज और शरीर का संकोच तथा सूर्य के क्रोध जनित तीव्र तेज की शांति के लिए अरुण का उनके रथ पर स्थित होना सौ स श्रथात्मनो देहम सुपर्ण प्रेच स्वयं शरीर प्रतिसारम आत्मन संप्रच उग्र श्रवाजी कहते हैं सोनकारि महर्षियों देवताओं द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़जी ने स्वयं भी अपने शरीर की ओर दृश्यपात किया और उसे संकुचित कर लेने की तैयारी करने लगे च नमे सर्वाणि भूता ने विभिर देह दर्शनाथ भीमरूपास समुदिघ्न तस्मात्जस्तु संघर हे गरुण जी ने कहा देवताओं मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाए इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ शोत्रुआ कामगम पक्षी काम अरुण चात्म आरोप्य स पित मंतुरागछत परम तीरम महो दधे उग्र शर्वाजी कहते हैं तदनंतर इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुण अपने भाई अरुण को पीठ पर पर चढ़ाकर पिता के के के घर से माता के समीप महासागर दूसरे तट पर आए तत्रा क्षिप्त दिशं सूर्यस्तेजो भी सूर्यस्तेजो भिरत्युग्रहे दग्धु मना जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया उस समय गरुण जी महान तेजस्वी अरुण को पुनः पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रखाए रुवाच किमर्थम भगवान सूर्य लोका दग्धु मना किमशापृतम देव ही ये ने मम मार रुरु ने पूछा पिताजी भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोगों को दग्ध कर डालने का विचार क्यों किया देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया प्रमतिरुवाच चंद्रार काभ्याम जदा राहु आख्या तो यतम पिबन वैरा बंधम कृतवास आदित्य जब राहु अमृत था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया इसीलिए उसने चंद्रमा और सूर्य से भारी बैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ सुरार्था समुत्पन्नो रोषो सुरा राहोस्तुमा प्रति बहुअर्थ कर वे सोचने लगे देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होता है सहाय एव कार्यु न चकृतु दृश्य ते पश्यंती ग्रह्य मानम सहंते वही दिव संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं तस्मान लोक विनाशार्थम विनाशाथम झब संश एवं गिरी अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निसन्देह मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए तस्मान लोक विनाशा संताप यत भास्कर तथो देवाचुर और वहीं से सूर्य देव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया तब महर्षिगण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले अद्यार्धरात्रोक भयावह उत्प्य ते मह राह त्रैलोक्य विनाश न देवगण आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा जो तीनों लोगों को विनाश करने वाला हो सकता है ततो देवा सरषिगण उपगम्य पिता महम अब्रुव कि हाद महदाह भय नाभदृश्यते सूर्य छय प्रतिभात उदत भगवन भानव कथम हे तदिष्यति देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले भगवन आज कैसा महान दाह जनित भय उपस्थित होना चाहता है अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानव जगत का विनाश हो जाएगा फिर सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी यह कौन कह सकता है पितामह रविरुद्यं पितामहोक दृश्य वही लोकांशि ब्रह्मा जी ने कहा ये सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगे तस् प्रतिविधानम च वि पूर्व में वही कश्यपुतोधीमान अरुणेत्य विवे श्रुत किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले से ही कर रखा है महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र है जो अरुण नाम से विख्यात है महाकायो महातेजा पुरो रवे कर सारथ्यम तेजस् हरीष्यति लोकाना स्वस्थ उनका शरीर विशाल है वे महान तेजस्वी हैं, वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे ऐसा करने से संपूर्ण लोकों ऋषि महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा प्रमतिरुवाच ततः पिता महाज्ञात सर्व चक्रे तदारुण उदित सविता शरुणे न समृत एक तत्तेख्यात यूर प्रमति कहते हैं तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया सूर्य अरुण से आवृत्त होकर उदित हुए वश्य सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ था इस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये सब बातें कही है अरुणस्य अरुण करोत् प्रभु पर उदाशित शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया यह बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई है अब अपने पूर्वकथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो इति ही श्री महाभारती आदि आस्तिक पर्वि सौ पंडे चतर्वशोध्याय